मृत्यु के पार भूमिका स्वामी अभेदानंद महाराज ने अमेरिका के विभिन्न तत्व प्रेत तत्व प्रतिष्ठानों एवं सभाओं में विभिन्नों जीवात्मा की अतिवाहिक देह प्रेत बैठक प्रेतात्मा के साथ संपर्क आदि विषयों पर अंग्रेजी में व्याख्यान दिए थे गतानुगतिक रूढ़िवादी विश्वासों एवं समस्त भावाभेगों से ऊपर उठकर स्वामी अभेदानंद महाराज ने इस पुस्तक में तर्क एवं विज्ञान सम्बद्ध दृष्टिकोण से प्रत्येक विषय वस्तु का विश्लेषण किया है तथा विभिन्न समस्याओं एवं संशयों का समाधान भी प्रस्तुत किया है विभिन्न चर्चाओं में विदेही आत्मा की विचित्र कथा एवं कहानी विचित्र तत्व एवं अवस्थाओं का वर्णन अपने स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर किया है उन्होंने इस पुस्तक में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं किया है जो सुनी सुनाई बातों दंत कथाओं अथवा पुस्तकी तथ्यों के विश्वास पर आधारित हो इस कर्म में संसार में मनुष्य निरंतर कर्म करता रहता है किंतु कर्मफल की आकांक्षा के कारण बंधन का भी निर्माण करता है तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का निषेध न कर फलों की आकांक्षा का निषेध किया है उन्होंने कहा है इस कर्म में संसार में कर्म करने का अधिकार तो प्रत्येक मनुष्य का है परंतु कर्म फल की आशा करना उचित नहीं क्योंकि यह आशा ही पुनः कर्म संसार में लाती है तथा मनुष्य को बंधन में बांधती है और जन्म मृत्यु के पथ पर आवागमन का यह खेल बार बार चलता रहता है किंतु इस गति एवं आवागमन का यह खेल बार बार चलता रहता है किंतु इस गति एवं आवागमन का अंत भी है यदि कर्म फल के प्रति आशा आशक्ति का त्याग किया जा सके तभी श्रीकृष्ण ने कहा फले सकता निबध्यते कृपण फल हेतव योग कर्म सुकौशलम गीता किवाड़ी है कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फले सुकदाचरा माँ कर्म फे योगस्थ कुरकरणी संगम त्यक्त बुद्ध मन कृपना कर्मानुष्ठान को जगत के कल्याण के लिए एवं परोपकार की भावना से करने पर मन में निराशक्ति का भाव जागृत होता है यही चित्त शुद्धि है चित्त शुद्धि का अर्थ ही है मन में वृत्तिहीन अचल भाव उत्पन्न होना जिस प्रकार लहरों से भरे सागर की तरंगे शांत होने पर सागर प्रशांत हो जाता है एवं संकल्प विकल्पात्मक मन स्थिर होने पर मन शुद्ध चैतन्य में परिवर्तित हो जाता है तभी चैतन्य के साथ चैतन्य का मिलन होता है इसी मिलन से मनुष्य शांति प्राप्त करता है तथा इसी सांसारिक बंधन से युक्ति मिलती है तभी महामुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है एवं जन्म मृत्यु की समस्या का अंत हो जाता है स्वामी अभेदानंद महाराज ने इस ग्रंथ में पाठकों से बार बार कहा है कि जिस प्रकार दिन जाने पर रात्रि आती है सुख जाने पर दुख आता है वैसे ही जन्म होता है और मृत्यु आती है प्रकाश एवं छाया के इस रहस्य में खेल का अंत नहीं है तभी वेदांत कहता है कि इस मृत्युलोकवासी विदेही प्रेतात्माओं की कौतुकपूर्ण कहानियों से आकृष्ट न होकर महानिद्रा में अज्ञान राज्य को पार कर सर्वाभरणहीन निरावरण आत्मा का दर्शन कर जीवन को कितार्थ करना चाहिए कई लोग मन के कौतूहलवश प्रीतात्मा की बैठकों का आयोजन करते हैं विदेही आत्माओं का आवाहन कर विचित्र विचित्र प्रश्न पूछते हैं तथा प्रश्नोत्तर से उत्पन्न तृप्ति अतृप्ति की आशा निराशा का मनोभाव लिए स्वयं ही मग्न रहते हैं किंतु स्वामी अभेदानंद महाराज ने बार बार कहा है कि, कि किसी भी विदेही आत्मा में शांति एवं मुक्ति प्रदान करने की क्षमता नहीं यदि सांत्वना भी देती है तो वह क्षणिक ही होती है क्योंकि वे स्वयं भी आशा निराशाओं के बंधन में बंधे हैं पर लोक में भी वे कामना वासना के जाल में जकड़े रहते हैं क्या कोई बद्ध आत्मा मुक्ति का स्वाद दे सकती है एकमात्र मुक्त महान आत्माएं ही मानव को महामुक्ति का आशीर्वाद दे सकती है देहात्मा एवं परलोकात्मा की सीमा से पार हुए ज्ञान विदग्ध महापुरुष ही मानव को शांति एवं सां प्रदान कर सकते हैं न कि सूक्ष्म वासनाबद्ध विदेही आत्मा। इन सबका निर्देशन भी स्वामी अभेदानंद महाराज ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर दिया है जो उन्हें अमेरिका प्रवास के समय प्रेतात्मा आवाहन बैठकों में प्रेतात्माओं से प्रश्न करने एवं उनके प्रत्यक्षतः संस्पर्श में आने पर प्राप्त हुए थे यह मृत्यु मानव जीवन की अपरिहार्य अबूझ पहली है एक ओर यह मृत्यु निर्मम है तो दूसरी ओर सहृदय माता पिता के आर्तनाद संतानों के करुण क्रंदन विधवा के अश्रुपात धन ऐश्वर्य के प्रलोभन आदि पर दृष्टिपात न करते हुए मृत्यु प्राकृतिक नियमानुसार निरतर कर्तव्यरत है किंतु प्राकृतिक क्रम विकास पर विचार करते ही लगता है कि मृत्यु सहृदय और बंधु है स्थल से सूक्ष्म सूक्ष्म से कारण कारण से महाकारण की गति एवं क्रम परिवर्तन होना एवं जड़ से अचेतन एवं अचेतन से चैतन्य की ओर प्रयाण इस मृत्यु द्वारा ही तो संभव है अव से व्यक्त की ओर ध्यान देने पर यही समझ में आता है कि मनुष्य निम्न से ऊर्धति प्राप्त करता है एवं अविकसित स्वरूप से क्रमशः पूर्ण विकास पथ पर अग्रसर होता है जीवात्मा की गति पूर्णता की ओर होगी ही यह अन्य बात है कि मंथर और धीर गति हो अथवा सचल एवं तीव्र गति हो श्री रामकृष्ण परमहंस परमहंसदेव ने कहा है कि नौका स्रोत के वेग के साथ आगे प्रवाहित होगी ही यद्यपि धीरे धीरे परंतु पाल खोल देने पर तथा चप्पू चलाने पर नौका की गति तीव्र हो जाती है तथा अविलंब ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है मनुष्य की आत्मा भी इसी प्रकार धीरे धीरे यात्रा प्रारंभ करती है स्थूल एवं अचेतन वस्तु से तथा क्रमशः सूक्ष्म एवं चेतन की ओर आती है पर यात्रा का शेष नहीं वह अंतिम लक्ष्य आत्मचैतन्य स्वरूप को पूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा प्राप्त करती है यही आत्म ही हम सभी का निज स्वरूप एवं परम चरम लक्ष्य है जीवात्मा कामना और वासना के कारण अचेतन एवं अज्ञान के राज्य में अवतरण करती है इसी कामना वासना के प्रलोभन द्वारा ही अध:पतन की ओर जाकर आसक्ति एवं भोग के संसार में आबद्ध रहती है जब तक वह मुक्ति के आलोक से आलोकित नहीं होती वह बंधन बना रहता है इस आलोक का पता चल जाने पर जीवात्मा इस माया के चक्र का भेदन कर अमृत में निज आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है तब मृत्यु की अबूझ पहली और नहीं रहती तब मृत्यु जीवात्मा को आकृष्ट नहीं करती क्योंकि वह जीवात्मा अपने निज स्वरूप एवं लक्ष्य को जान जाती है वह जान जाती है कि जीवन साधना किस प्रकार चरितार्थ की जाए तभी समस्त संशय एवं बंधन काट जाते हैं एवं इस कामना वासना से घिरे माया रूपी संसार में रहते हुए भी व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है तब माया महामाया रूप में आत्म स्वरूप के सम्मुख समर्पण कर देती है द्वैत ज्ञान एवं भ्रम ज्ञान प्राप्त समाप्त हो जाता है आचार्य गौरपाद ने तभी तो कहा ज्ञाते द्वैतम न विद्यते जीवन मुक्त श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा है माया को जान लेने पर माया नहीं रह जाती तब माया ब्रह्मलीन हो जाती है यह भ्रम ज्ञान है यह यथार्थ ज्ञान है ऐसा भेद ज्ञान भी मिट जाता है अद्वैतम बुद्धते तदा अतः स्वामी अभेदानंद महाराज ने कहा कि मृत्य लोक मृत्यु मृत्युलोक अथवा मृत्यु से के पार जीवन में महामुक्ति पाने पर मृत्यु कोई समस्या नहीं रह जाती अतः केवल एक ही समस्या रह जाती है कि मृत्यु रूपी अज्ञान के उस पार जाकर अपने निज अमृत में आत्म स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार की जाए स्वामी प्रज्ञानंद